छांदोग्योपन शष्याद्याष्टम खंड सुसुप्ति काल में जीव की स्थिति का यस्मिन मनसे उद्ये यस्सी जीवेनात्मनुप्रविष्टा परा देवता आदर्श इव पुषा प्रतिबिंबन जलाव चूरियादय प्रतिबिंब तन्मनोन्म तेजोस्म जाभ्याण संगतमिगत जन्मयो मत्स्य जीवो मनन दर्शन श्रवणादी व्यवहाराय कल्पते तदुपर में चम देवताूपमेव प्रतिपद्यते दर्पण में प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट हुए पुरुष और जलादी में आभास रूप से प्रविष्ट हुए सूर्यादि के समान जिस मन में परदेवता रूप से अनुप्रविष्ट हुआ है और जिसमें स्थित हुआ तथा जिससे तादात्म्य को प्राप्त हुआ जीव मनन दर्शन एवं श्रवणादि व्यापार में समर्थ होता है तथा जिसके निवृत्त होने पर वह अपने परदेवता रूप को ही प्राप्त हो जाता है वह मन अन्नमय और तेजोमय वाक एवं जलमय व प्राण के साथ संबद्ध है ऐसा ज्ञात हुआ तदुक्तम सत्यन्तरे ध्यायतीव लीलायतीव सधी ही स्वप्नों लोका मतिक्रामती सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय इत्यादि स्वप्न शरीरम इत्यादि इस विषय में अन्य वाजने श्रुति में भी ऐसा कहा है मन और प्राण से संबद्ध हुआ यह आत्मा मानव ध्यान सा करता है चेष्टा सी करता है वह वासना युक्त हुआ स्वप्न रूप होकर इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है वह यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और मनोमय है इत्यादि तथा स्वप्न से शरीर को निश्चे कर इत्यादि नाम इत्यादि च एवं वह आत्मा प्राणन क्रिया करने से प्राण नाम वाला हो जाता है इत्यादि भी कहा है त मनस्थस मन आख्या मन उपमद्वार इंद्रिय निवित्तस्य उस इस मन स्थिति संज्ञा को प्राप्त हुए तथा मन की निवृत्ति के द्वारा इंद्रियों के विषयों से निवित्त हुए जीव का जो अपने स्वरूप भूत पर देवता में स्थित होना है उसका अपने पुत्र के प्रति वर्णन करने की इच्छा वाले उद्दाल हूँि श्वेतकेत पुत्रवाच स्वप्ना जानी यदिपुर स्वति सदा सौम्य तदा भवति सीतों भवति तस्मा स्वीति चते भवति उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा हे सौम्य तू मेरे द्वारा स्वप्न, स्वप्न प्राप्त प्राप्त अथवा स्वप्न के स्वरूप को विशेष रूप से समझ ले जिस अवस्था में यह पुरुष होता है ऐसा कहा जाता है उस समय हे सौम्य यह सत से संपन्न हो जाता है यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसी से इसे स्वपिति ऐसा कहते हैं क्योंकि उस समय यह स्व अपने को ही अभी प्राप्त हो जाता है उद्दाल कि श्वेतकेत पुत्रुवाचोक स्वना सपना मध्यम स्वन दर्शनवृत्ते स्वप्न प्रसाख्या मध्यम सुसुप्त स्वनासुतमेत अथवा स्वना सपना सतत्व मतप्यर्थ सुसुप्तमेंवती यन्यत्र सुसुप्ताः तो भवती वचना सुसुप्ता उद्दालक नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा स्वप्नांत स्वप्न का मध्य स्वप्न यह दर्शन वृत्ति अर्थात जिसमें वासना रूप विषयों के दर्शन की वृत्ति रहती है उस स्वप्न का नाम है उसके मध्य को स्वप्नात अर्थात सुसुप्त कहते हैं अथवा स्वप्नांत इस शब्द का तात्पर्य स्वप्न का तत्व ऐसा भी हो सकता है ऐसा मानने पर भी अर्थतः सुसुप्त ही सिद्ध होता है क्योंकि स्वमपितो भवती अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ऐसा श्रुति का वाक्य है ब्रह्मवेदता लोग सुसुप्तावस्था को छोड़कर और किसी दशा में जीव की स्वरूप प्राप्ति स्वीकार नहीं करते तथा हादर्शाप नयने पुरुष प्रतिबिंब आदर्श गतो पुरुषम यहाम पुरी मन परमे चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण जीवेनात्मना मनसी प्रवेशा नाम रूप परा देवता स्वेवात्मा प्रतिपद्यते जीवरूपता मन आख्या अतः सुषुप्त इत्यवगम्यते जिस प्रकार दर्पण को हटा दिल्ली पर्यटर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 यू सु स्वप्ना पश्य तस्वर्शन सुखदुखस मि पुण्या्यं पुण्या पुण्योर् सुसखुखारंभक प्रसिद्ध पुण्यापु्योच्चाद्यामोपस्भ सुखदुखदर्शन कार्यंभक उपपद्यते नान्यथेत विद्या काम कर्म भी संसार हेतु संयुक्त एवं स्वप्न न स्वपीत पापीन पापेन तीर्णोि तदा सर्वाचो हृदय से तीन छंद इत्यादि इत्यादिश्रुतिभ्य सुसुप्त एवं स्व जीवत्व जीवत्वर्मुक्त मम दर्शय स्वप्ना किंतु जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है वह स्वप्न प्रदर्शन सुख दुख से युक्त होता है इसलिए वह पुण्य पाप का कार्य है क्योंकि पुण्य पाप ही क्रमशः सुख दुख के आरंभक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 संपूर्ण शोकों को पार किए होता है इसका वह यह रूप अति छंदा काम धर्माधर्म तथा अविद्या से रहित है यह परम आनंद है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है अतः मैं सुसुप्त में ही जीव भाव से रहित अपने देवता रूप को दिखलाऊंगा ऐसा आरुणि ने कहा हे सोम्य मेरे कथन करने से तू स्वप्नान्त सुसुप्तावस्था विशेष रूप से जान ले अर्थात स्पष्टतया समझ ले कदा भवती यत्र यस्मिन काल भवती हिलोके स्वपिति काले स्वनाच्यस्ल एतन्नामती पुर से स्वस्त प्रसिद्ध लोके स्वित गौणम चेदम नीतिया यदा पुरुषः तदा तस्मिन् काले तस् सब्दवाच्या प्रकृतिया संपन्नो सपन्नो संगत एकूत मनसी प्र मन आदि संसर्ग परित्यज्य, संसर्गृत जीवरूपरत स्वदूप यी गवती अत नमाचक्षते स्वीत नौकिका स्वा स्वत् हि यस्मादी गुणनाम प्रसिद्धि तो स्वात्म प्राप्ति गम्यत प्रायः स्वप्रांत होता कब है सो बतलाते हैं जिस समय सोने वाले पुरुष का स्वपीति ऐसा नाम होता है लोक में स्वपीति सोता है ऐसा व्यवहार प्रसिद्ध है तथा यह नाम गौण गुण संबंधी है इस आशय से कहते हैं जिस समय यह पुरुष स्वपीति ऐसा कहा जाता है उस समय यह सत्य प्रकरण प्राप्त सत्य वे देवता से संपन्न संगत अर्थात एकीभूत हो जाता है यह जा मन में प्रविष्ट हुआ मन आदि के संसर्ग से प्राप्त हुए जीव रूप को त्याग कर अपने सद्रूप को जो कि परमार्थ सत्य है प्राप्त हो जाता है इसे से लौकिक पुरुष इसे स्वपीति ऐसा कहकर पुकारते हैं क्योंकि यह स्वयं आत्मा को अपीतः अप्राप्त हो जाता है तात्पर्य यह है कि इन इनग्रोन नाम की प्रसिद्धि से भी अपने आत्मा की प्राप्ति ज्ञात होती है किंतु लौकिक कथम का नाम प्रसिद्धा स्वात्म संपत्ति जागृत सम्भवेत्याहु जागृते ही पुन्या पुण्य निमित्त सुख दुखादा या सानुभा श्राति तत चास्ता अनेक व्यापार निवित्त निमित्त निम्तलाना निवित स्व्यापारेभ्य उपरमो भवति श्राम्यक् श्राम्यति चक्षुदी तथा चृहीता वागृहत मनः गृहीत मनमीन क प्राणग्रस्ता प्राण एक श्रा दे देहे कुलाये यो जागरती तदा स्वं देवता रूप देंता प्रतिपद्यते नान्यत्र न्यूपस्थानोद युक्ता प्रसिद्धि लौकिका स्व्यपेतोती दृश्यते हि लोके नाम तमोक हापि तद्यथा स्वात्मस्थान युक्त विपरीपत श्रांत इत्यादि किंतु लौकिक पुरुषों को स्वात्मा की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ऐसा प्रश्न होने पर आचार्यों ने कहा है क्योंकि सुसुप्ति जागृत अवस्था के श्रम के कारण होती है इसलिए उसे लोक में स्वात्म प्राप्ति कहते हैं जागृत अवस्था में पुरुष पुण्य पाप के कारण होने वाले सुख दुख आदि अनेक प्रकार का श्रम अनुभव करने से थक जाता है उसके कारण पीड़ित अर्थात अनेक प्रकार के व्यापार रूप निमित्त से शिथिल हुई इंद्रियों की अपने व्यापारों से निवृत्त हो जाती है वाघ भी थक जाती है और चक्षु भी थक जाती है इत्यादि श्रुति से भी यही सिद्ध होता है इसी प्रकार सुसुप्त में विज्ञान में आत्मा द्वारा वाक गृहित हो जाती है चक्षु चक्षुगृहित हो जाती है स्रोत्र गृहित हो जाते हैं और मन गृहित हो जाता है इस प्रकार ये सब इंद्रियाँ प्राण से गृहित हो जाती है एक प्राण ही अश्रांत रहता है जो कि देह रूप घर में जागता रहता है उस समय जीव श्रम की निवृत्ति के लिए अपने स्वाभाविक देवता रूप को प्राप्त हो जाता है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 अथवा कोई दूसरा पक्षी सब और उड़कर थक जाने पर इत्यादि इत्यादिश्रुति से भी सिद्ध होती है त्रम दृष्टान्त थो यथोक्तेर्थे उस उस अर्थ में यह दृष्टान्त है स यथा शकुनिशत्रे न प्रबद्धो दिश दिश्वायतनम अलम्थ्वा बंधनमे उप्रयत एव खुशम्य तमनो दिशा दिशा पति अलब्धा प्राणम एवोप्रयते प्राण बंधन ही सौम्य इति जिस प्रकार डोरी में बंधा हुआ पक्षी दिशा विदा दिदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने पर अपने बंधन स्थान का ही आश्रय लेता है इसी प्रकार निश्चय ही हे सौम्य यह मन दिशाविदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने से प्राण का ही आश्रय लेता है क्योंकि हे सौम्य मन प्राण रूप बंधन वाला ही है स यहाँ शकुन पक्षी सकुनि शकुनिघातक हस्तगतन सूत्रेन प्रबद्ध दिशम दिशम दिशा बंधनमोक्षा संप्रति दिशा पति बंधनादायतन विश्रमणा यालब्ध्वा प्राप्य प्य बंधनमेवप्रयती यहाय दृष्टातल हे सौम्य तन्मस्त प्रकोड़कोपचित मनो निर्धारित तत्वितस्थ तदुपलो जीव स्थन्मन निर्दिश्य पंचाक्रोशन वस मन आक्षजीव विद्या कामकमोपदेषा दिश दिशं सुखदुखादीक्षण जागृत्वो पति गुभू अदाख्यात्मन आयतन विश्रमणस्थन अलब्ध् प्राणमे प्राणेन सर्व्यकनाश्रिएणोपलक्षिता प्राण इतच्य सदाख्यादेवता प्राण प्राणस्य प्राण प्राण इत्यादि अतस्ताम प्राणशरी भारूप इत्यादिश्रुते अतस्ता देवताख्यामेप्रयते बंधन यस मनस तत्णबंधन ही यस्म सोम्य मन इति तदुपलक्षितो जीव इति जिस प्रकार चिड़ी के हाथ में पकड़ी हुई डोरी से बंधा हुआ उसमें फंसाया हुआ पक्षी उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा से दिशा विदिशाओं में उड़कर विश्राम करने के लिए बंधन के सिवा कोई और आयतन आश्रय न पाने पर बंधन स्थान का ही अवलंबन लेता है उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है हे सौम्य निश्चय ही वह मन वह सोलह कलाओं वाला प्रकृत मन जो कि अन्य से उपचित हुआ निश्चय किया गया है उसमें प्रविष्ट होकर उसी में स्थित हो उसके ही द्वारा उपलक्षित होने वाले जीव का ही वहाँ तनम व वह मन इस कथन के द्वारा निर्देश किया गया है मंच के आक्रोश बोलने जिस प्रकार मंचाहक्रोशंती मंच बोलते हैं इस वाक्य में मंच शब्द से उस पर बैठे हुए लोगों का ग्रहण होता है उसी प्रकार यह मंच शब्द से मन में स्थित मन रूप उपाधि वाला जीव उपलक्षित होता है की भाति वह मन संज्ञक उपाधि द्वारा जीव जागृत और स्वप्न के समय अविद्या कामना और कर्म द्वारा उपदिष्ट सुख दुखादि रूप दिशा विदिशाओं में उड़कर जाकर अर्थात उन्हें अनुभव कर अपने सत्य संज्ञक स्वात्मा से अतिरिक्त और कहीं आश्रय विश्राम स्थान न पाकर प्राण को ही संपूर्ण कार्य और करण के आश्रयभूत प्राण द्वारा हुआ सतसंजिका परादेवता यहाँ प्राण कहा गया है जैसा कि उस प्राण के प्राण को जो जानते हैं वह प्राण शरीर और प्रकाश स्वरूप है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है अतः उस प्राण अर्थात प्राणाख्य देवता को ही आश्रय करता है क्योंकि हे सोम में प्राण जिसका बंधन है वह मन प्राण बंधन है तात्पर्य यह है कि मन यानी उससे उपलक्षित होने वाला जीव प्राणोपलक्षित देवता के ही आश्रित है एवं स्वीति नाम प्रसिद्धि द्वारे यदीव से सत्यस्वरूप जगतों मूल तत्व दर्शय्वाहनादी कार्य कारण परंपरियामी जगतो मूल सदी दर्शेसु इस प्रकार स्वपीति इस नाम की प्रसिद्धि द्वारा जीव को जो सत्य स्वरूप जगत का मूल है उसे पुत्र को दिखलाकर कार्य कारण परंपरा से भी जगत की मूलभूत सत्को दिखाने की इच्छा से आरुणि ने कहा असना पिपाशे मे सौम्य विजानी त्रैतत्षो शिशी सती ना तदशंते तथा गोनाजो नज पुषनाय तव तदप आचक्षते शन तत्मुत्पतिम सौम्य विजा ही नेदम अमूलम भवश्यती हे सौम्य तुम मेरे द्वारा असना भूख और पिपासा प्यास को जान जिस समय यह पुरुष अशी शिशति खाना चाहता है उसे नाम वाला होता है ऐसे नाम वाला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किए हुए अन्न को ले जाता है जिस प्रकार लोक में गौ ले जाने वाले को गौनायें अश्व ले जाने वाले को अश्वनाय और पुरुषों को ले जाने वाले राजा या सेनापति को पुरुष पुरुष कहते हैं उसी प्रकार जल को असनाय ऐसा कहकर पुकारते हैं हे सौम्य उस जल से ही तो इस शरीर रूप शुंग अंकुर को उत्पन्न हुआ समझ क्योंकि यह कारण रहित नहीं हो सकता असना पिपा से अतिम इच्छा यालोपेन पातुमिक्षा पिपासा ते असना पिपाशे असना पिपाशो सतत्वीत यम पुषो कित अशीर्षिशतु मीछ मिक्षतीतीदा तर पुष्ला किन्निमित शीतम कठिन पीता आपो नयनते द्रवीक रता विपरीमें तदा भुक्त मन जि अथ चलना शशिशती गौण जीर्णोशीत जंतु अस्म पाशा से असन भक्षण की इच्छा को असना कहते हैं या का लोक करने से असना शब्द बनता है वस्तुतः यह असनाया शब्द है और पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है यही असना पिपासा है इन असना पिपासा का तत्व तू जान ले ऐसा इसका तात्पर्य है जब अर्थात जिस समय यह पुरुष इस नाम वाला होता है किस नाम वाला अशीसी सती अर्थात खाना चाहता है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 तत्र इति श्रृत्वादनयाम प्रसिद्ध में अर्थे यहाज घाम नयती गोनायते गोपाल तथा स्वान्यतीस्वनाजो अश्वालुच्य पुरनाजा नयती राजा सेनापतिर्वा एवं तप आचक्षते लौकिका असना ये विसर्जनीयोपे नाम असित भक्षित अन्न का नेता ले जाने वाला होने के कारण जल का असनाया ऐसा नाम प्रसिद्ध है इस विषय में यह दृष्टांत है जिस प्रकार गोनायह गौ गो को ले जाता है इसलिए ग्वाला गोनायह कहा जाता है तथा अश्वों को ले जाता है इसलिए अश्वपाल अश्वनायह ऐसा कहा जाता है और पुरुषों को ले जाता है इसलिए राजा या सेनापति पुरुष नाय कहलाता है इसी प्रकार उस समय असित को ले जाने के कारण लौकिक पुरुष जल को असनाय ऐसा विसर्ग का लोप करके कहते हैं अर्थात अच्नाय इस पद के विसर्ग का लोप करके असनाय ऐसा कहते हैं तथव सत्यद भी रसादिभावे नीते नासीते न, न निष्पादित इदम वटकलिकायाव शुंगोकुर उत्पति उगत तमीम शुंगम कार्यम शरीराक्ष वटादी शुंगवुत्ति सौम्य विजानी किं तजेयते ष्विद शुंगवत् शरीर नामूल मूलरहत भविष्यति। ऐसा होने पर ही जल द्वारा रसादि भाव को प्राप्त हुए अन्य द्वारा निष्पन्न हुआ इस शरीर रूप अंकुर वट के बीज से उत्पन्न होने वाले अंकुर के समान उत्पन्न हुआ है इस में बटाद के अंकुर के समान उत्पन्न हुए उस इस शरीर संज्ञक शुंग कार्य को तुझान उसमें क्या विज्ञ है सो बतलाया जाता है सुन अंकुर के समान कार्य रूप होने के कारण यह शरीर अमूल कारण रहित नहीं हो सकता